परमार्थ प्रसंग इंक्यावन ध्यान करते समय सोचो हे प्रभो परमार्थतः मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ केवल माया मोह से बद्ध होकर मैं मैं मेरा मेरा करते देह में आत्मबुद्धि करके कुचिंता कुवासना कुवृत्ति के वश में होकर मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है मैं रोग शोक दुख दैन्य भय और भावनाग्रस्त दीन हीन मदिन मृत्यु के वश में विषयों के अधीन असहाय निरुपाय निबल क्षुद्र दुर्बल अपदार्थ हो चुका हूँ हे प्रभो तुम अपने गुणों से मुझ पर दया करके मेरी समस्त पाप राशि दोष राशि अभाव राशि दुर्दशा राशि जड़ से नष्ट कर दो जिससे कि मैं तुम्हारे नित्य सत्य स्वरूप की प्राप्ति कर सकूं, अपने यथार्थ स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव की उपलब्धि कर सकूं, मेरे अंदर जो अनंत शक्ति निद्रित, निर्जीव अवस्था में पड़ी है उसे जागृत कर सकूं। बावन ध्यान करते समय थोड़ी कल्पना शक्ति आवश्यक होती है खाली असंस्कृत शुष्क भाव और जड़ दृष्टि होने से काम नहीं बनेगा शरीर के भीतर जो चक्र, छह कमल या हैं, उनका स्थूल अस्तित्व नहीं है और वे आँखों से दिख भी नहीं पड़ती। उनकी कल्पना करके उन्हें महाशक्ति का आधार समझकर उनमें इष्ट मूर्ति का ध्यान किया जाता है जितना ही ध्यान प्रगाढ़ और गंभीर होगा उतना ही चित्त शुद्ध और स्थिर होगा और भीतरी प्रसुप्त शक्ति उतनी ही जागृत और विकसित होगी तिरपन प्राणायाम आंख मूंद कर करो तब इष्ट मूर्ति का ध्यान न करके नियमित संख्या में जब करो और श्वास प्रश्वास की ओर निगाह रखो बाएं हाथ ही उंगुलियों के पैरों पर उंगुली रखते हुए जैसे गिनती करते हैं उसी तरह से गिनती रखो श्वास भीतर लेते समय सोचो की पवित्रता दया बलविदि सद्गुण तुम अपने भीतर खींच ले रहे हो और प्रश्वास छोड़ते समय सोचो कि तुम्हारे भीतर के कुभाव मलिनता मसर, पाप, बुद्धि आदि सब मैली चीजें बाहर निकाल दे रहे हो चौवन ध्यान करते समय इष्ट मेरे अंतकरण में हृदय कमल पर विराज रहे हैं ऐसा ध्यान न हो सके तो वे मेरे सन्मुख साकार रूप से कमल या सिंह पर अवस्थित हैं। इस तरह भी कर सकते हो, पर पहला ज्यादा प्रशस्त और है दूसरे में उन्हें बाहर सोचना पड़ता है तो भी उन्हें क्रमशः अपने अंतर में देखने और अनुभव करने की चेष्टा करो जो जिसे अत्यंत प्यार करता है वह उसे अपने अंतर के अंतर में ही रखना चाहता है उसकी इच्छा होती है मानो उसे हृदय के अंतस्तल में रख दू मन तुम देखो और मैं देखू और कोई देखने न पाए